सहनावत सहन भुन तो सह वी कर्वा वह तेजस्वीनावधीतमस्वषा वह शांति शांति शांति हा जी कल के प्रसंग में कुछ बातें आपसे पूछ लेता हूं वैशेक दर्शन के तीन नाम आए थे एक नाम आप बताइए दर्शन ठीक है दूसरा नाम हाँ जी कश्यप कश्यप नाम नाम नाम तो तो आपने जो बताया था लेकिन तो मत नहीं नाम नहीं, मिलता मिलता की जगह है। कोई बात नहीं आ, किसी लेखक ने लिखा है तो कहीं से कहीं तो मिलता होगा जरूरी नहीं है कि आ, हर व्यक्ति को हर बात सब जगह मिल जाए ये कोई आवश्यक नहीं है किसी को मिल जाता है किसी को नहीं मिलता है सबकी दृष्टि सब पर नहीं जाती इस बात को समझने का प्रयत्न करना सबकी दृष्टि सभी विषयों में नहीं जाती है कारण अल्पज्ञता है ठीक है तो इस वजह से आ, अंतर नहीं आएगा किसी की दृष्टि पड़ी है उसको कानाद दर्शन क्योंकि कानाद का होने के कारण से कानाद कह सकते इसमें कोई आपत्ति नहीं है भाषा की दृष्टि से व्याकरण की दृष्टि से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि कहीं उपलब्ध नहीं हो रहा है ऐसा नहीं है उपलब्ध हो जाएगा अभी से होने लग जाएगा ठीक है और तीसरा है वैशेषिक तीसरा हो गया वैशेषिक ब्रह्म मुनि जी के अनुसार इस दर्शन में कितने सूत्र हैं हाँ जी आप बताइए बैठ के बैठ के बैठे तीन तीन सौ सत्तर है ठीक है वैशेषिक दर्शन का प्रतिपाद्य विषय क्या है रामदयाल जी छह पदार्थों के तत्व तो ज्ञान से मुक्ति में ये बताइए छह पदार्थ क्योंकि मुक्ति की बात तो मैंने बताई नहीं आपके सामने इस दर्शन का प्रतिपाद्य विषय है छह पदार्थ और ये छह पदार्थ याद रहना चाहिए सरल है वैसे हाँ जी समवाय ठीक है वैशेषिक दर्शन में तीन कारण हैं, एक निमित्त कारण एक समवायी कारण और एक असमवाय कारण असमवायी कारण कौन होता है रविशंकर जीवाई कारण जो ऐसा पदार्थ जिसमें गुण होते हो नहीं असमवाय कारण कौन बनता है द्रव्य बनता है गुण बनता है या कर्म बनता है द्रव्य, द्रव्य बनता है असमवाय कारण अच्छा हाँ जी आप बताइए गुण कोई भी गुण हो संयोग तो एक उदाहरण हो गया गुण बनता है और कर्म भी बनता है तो असंवाय कारण गुण या कर्म दोनों में से कोई भी बन सकता है लेकिन एक सिद्धांत है द्रव्य कभी का असंवाय कारण नहीं बनता है हाँ भूमिका में लिखा अवश्य है वो गलत लिखा हुआ है आगे जो भूमिका पढ़ेंगे वो लिखा तो उन्होंने जरूर है लेकिन वो गलत लिखा है हाँ जी बैठिए वो गलत लिखा हुआ है उसका मैं वहां जब प्रसंग आएगा तो उसको मैं स्पष्ट करूंगा असंवाय कारण केवल गुण या कर्म ही बनते हैं द्रव्य असंवाय कारण नहीं बनते हैं। ये सिद्धांत है संवाय कारण किसको कहते हैं कश्यप जी संवाय कारण किसको कहते हैं द्रव्य गुण या कर्म हम्म द्वारा जहां किया जाए अच्छा और कौन बताएंगे अब देख करके तो देख तो नहीं रहे तो ये नोटबुक बंद करके रखियेगी इसको फिर तब माना जाएगा बिना देख के बोल रहे समवायी कारण हाँ जी राम दयाल मिलने का कारण, अच्छा मिलने का स्वभाव हाँ जी वेदनिष्ठ जी समवाई कारण संयोग हो संयोग गुण जिनमें हो हाँ जी आप बताइए हाँ, समवा कारण उसको कहते हैं जो किसी ना किसी गुण को धारण करता सम, की जो पूर्ण परिभाषा है जो सभी उसमें आ सकते हैं वो किसी ना किसी गुण को धारण करने वाला होना चाहिए कर्म को भी धारण करने वाला भी समवाय कारण होता है पर ये व्यापक नहीं है व्यापक नियम में आप ये लगा सकते हैं जो गुण को धारण करता हो वो समवा कारण होता है और सामान्य परिभाषा में जो गुण को धारण करता हो जो कर्म को धारण करता हो वो समवा कारण है मिलने का स्वभाव जिनका है घुलने मिलने का स्वभाव जिसमें होता है वो समवाही कारण होता है तो गुलने मिलने वाला का क्या गुले मिले उसमें वो बताना पड़ेगा ना आपको नहीं वो वो परिभाषा मैं भी बताऊंगा यहाँ पर सूत्र में आएगा जब संवाय कारण की परिभाषा सूत्रकार स्वयं करेंगे आ? द्रव्य गुणवत्त संवाय कारणम सूत्र में परिभाषा बताएंगे क्रिया गुणवत्त संवाय कारणम क्रिया गुणवत्त संवाय कारणम परिभाषा सूत्रकार स्पष्ट करेंगे कि जो क्रिया को धारण करता हो या किसी गुण को धारण करता हो उसको समवाय कारण कहते हैं समवेतुम शीलम यश्य सामवाई ये तो आप जो कह रहे हैं इस बात को मैं भी बताऊंगा आगे जा करके पर जो घुलने मिलने वाले का स्वभाव वाला जाए किसको मिलाने वाला है वो वो तो वो तो बताना पड़ेगा ना आपको मतलब किसी को तो अपने में रखता है ना यानी किसी में किसी को अपने में धारण करने का सामर्थ्य हर किसी में अपने में धारण करने का सामर्थ्य नहीं होता है केवल द्रव्य एक ऐसा है जो किसी को अपने में धारण कर सकता है द्रव्य एक ऐसा पदार्थ है छह पदार्थों में वो किसी को धारण कर सकता है उसके अंदर ये सामर्थ्य है वो गुण को धारण करता है वो क्रिया को कर्म को धारण करता है हा? वो और भी सब को धारण कर सकता है जी दूध भी एक द्रव्य है और पानी भी एक द्रव्य है हाँ ये तो है कि द्रव्य द्रव्य को भी धारण कर लेता इसमें कोई आपत्ति नहीं है द्रव्य द्रव्य को भी धारण करता है द्रव्य गुण को भी धारण करता है द्रव्य कर्म को भी धारण करता है ठीक है क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को भी धारण कर लेता है देखिएगा एक द्रव्य है उस द्रव्य ने मेरे को धारण किया हुआ है एक द्रव्य धरती है उसने हम सबको धारण किया हुआ है तो द्रव्य द्रव्य को भी धारण करता है द्रव्य गुण को भी धारण करता है द्रव्य कर्म को भी धारण करता है अब एक दूसरी बात समझ लीजिएगा गुण गुण को धारण नहीं करता यह सिद्धांत समझ लेना लिख भी लेना कोई भी गुण किसी भी गुण को धारण नहीं कर सकता अर्थात गुण में गुण नहीं रह सकता गुण में गुण नहीं रह सकता एक गुण दूसरे गुण में नहीं रह सकता जो भाषा के अंदर हम प्रयोग करते हैं ना देखिएगा ज्ञान की विशेषता है बोलते ना ये ज्ञान की विशेषता है पूर्ण ज्ञान ये जो पूर्णता है पूर्णत्व तो है ये ज्ञान का विशेषण है वो भी गुण है पूर्णता भी गुण है अपने आप में ये भी गुण है लेकिन क्या वो ज्ञान ने उस पूर्णत्व को धारण किया है नहीं भाषा में तो हम ऐसे बोल लेते हैं पर ऐसा नहीं होता है उस पूर्णत्व को भी उस ज्ञान को भी और और गुणों को भी सारे गुणों को द्रव्य धारण तो कर लेगा लेकिन गुण गुण को धारण नहीं करेगा किसी गुण में हम आ, किसी गुण को भाषा में बोल लेते हैं बोलने तक तो वो सीमित है बोलने में व्यवहार में उसको काम चला लेते हैं यथार्थता में दर्शन की भाषा में वो अशुद्ध है क्योंकि गुण गुण को धारण नहीं करता इसलिए द्रव्य द्रव्य को धारण करता है द्रव्य गुण को धारण करता है द्रव्य कर्म को धारण करता है लेकिन गुण गुण को धारण नहीं करता हाँ इसलिए समवाय कारण द्रव्य होता है समवाय कारण द्रव्य ही होता है असमवाय कारण गुण होता है यह कर्म होता है और निमित्त कारण भी द्रव्य ही होते हैं। लिखा जरूर है कहीं कहीं जब कोई दिखाई नहीं देता है तो गुण भी वहां निमित्त कारण होते हैं ऐसा वो बताते अवश्य हैं लेकिन अभी उसको समझेंगे जब वो प्रसंग आएगा तो तो जब द्रव्य गुण को धारण करता है कर्म को धारण करता है द्रव्य द्रव्य को भी धारण करता है गुण गुण को धारण नहीं करता है ऐसे ही कर्म भी कर्म को धारण नहीं करता कर्म तो कर्म को तब धारण करे ना वो पहले खुद उसका अस्तित्व बना रहे समझ में आ रहे ना कर्म कर्म को धारण नहीं करता क्योंकि वो खुद ही नहीं रह सकता खुद ही नहीं टिक सकता उसका अस्तित्व ही नहीं रह पाता है कर्म उत्पन्न होकर के समाप्त तो होने वाला है तो वो दूसरे कर्म को क्या धारण करेगा नहीं धारण करता पकड़ में आ रहा है और एक बात कर्म से कर्म उत्पन्न नहीं होता है कर्म कर्म साध्यम एक सूत्र आगे चल करके कर्म कर्म, कर्म को उत्पन्न नहीं करता हाँ इस बात को भी समझना है गुण गुण को उत्पन्न करता है द्रव्य द्रव्य को उत्पन्न करता है लेकिन कर्म कर्म, कर्म को उत्पन्न नहीं करता यह भी एक व्यापक सिद्धांत है आगे पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा व्यवस्थित रूप से सूत्र आएंगे उसका भाष्य आएगा और वो स्पष्ट करके समझाएंगे तो यहां तक हो गए स्पष्ट हो गए पदार्थों के बारे में हमने विचार किया है किसी वस्तु के होने और ना होने में वस्तु का मतलब यहां पदार्थ किसी पदार्थ के होने ना होने में कुछ कारण होते हैं कुछ नियम होते हैं कौन से हा कोई बात नहीं बोलिएगा जीयत्व जिए जीए। जानने योग्य बता दीजिएगा हाँ हाँ और तो। नहीं नहीं दूसरे लोग मत बोलिएगा जिनसे पूछा जा रहा है वही बोलेंगे ना हाँ हाँ बोलिए अविधेयत्व अविधेयत्व का मतलब है जिसका नाम होना चाहिए जिसको जाना जा सके वो जानने योग्य हो और जिसकी सत्ता हो तो अभिधेयत्व ज्व और अस्तित्व ये तीनों जहां पर होते हैं वहां पर पदार्थ अवश्य होगा किसी पदार्थ के होने और ना होने के पीछे ये तीन नियम लागू होने चाहिए तीनों में से एक भी नियम लागू नहीं होता है तो समझ लेना वह पदार्थ नहीं है ठीक है चले इस हाँ जी चार चीजें जी नहीं तो। वो अलग व्याख्या है वो तो प्रमाण तो किसी को जानने के लिए होता है प्रमाण किसी प्रमेय को जानने के लिए प्रमाण होता है ठीक है ना चीज होगी हाँ तो वो वो तो ठीक है यानी प्रमाण जो है जीत में लागू हो जाता है हाँ मतलब प्रमाणों से जानते हम प्रमाणों से उसको जान सके यदि वो पदार्थ है तो प्रमाणों से वो पता लगना चाहिए प्रमाणों से वो जाना जाए प्रमाणों से जान सके हम उसको और जब वस्तु ही नहीं है पदार्थ ही नहीं है तो आप प्रमाण कितने ही लाओ जानेंगे क्या जब पदार्थ ही नहीं हाँ जी कल अभी तो अस्तित्व चीज़ जी छाया हाँ हाँ हाँ जी कर। आ, सिद्ध करना जब यह प्रसंग जब का आएगा तब आपको पता लगेगा जबकि आपने न्याय दर्शन में भी तो पढ़ा है न्याय दर्शन के प्रथमा प्रथमाध्याय के दूसरे अनेक में अः छलों के प्रसंग में छाया का उदाहरण देकर के समझा दिया उसने स्पष्ट हाँ? हाँ? हाँ चलिए जब ये प्रसंग आएगा तब आप समझ लेना बता देना मेरे को वो कैसे पदार्थ है। कोई बात नहीं आप अपने संशय को रखिएगा या आपको संशय या निश्चयात्मक है अच्छा निश्चयात्मक है ठीक है <laughs> जब हम संशय उसमें पैदा करेंगे तब आपको उत्तर देना होगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है प्रसंग जब आएगा तब बता देना हाँ जी और जी जो प्रथम प्रधानमंत्री वैशेषिक आदिवाद का मतलब न्याय है जैसे न्याय तो नहीं मतलब एक उदाहरण दिया है नहीं पर इसका तो ये भी एक दिया जा सकता है जैसे छठ पदार्थ आदि यहाँ भी आदि लगाया है छह पदार्थ वाले वैशेषिक हाँ नहीं ऐसे मतलब न्याय दर्शन वाले, वाले। पदार्थवादीना एक उदाहरण है षड पदार्थवादिना तो एक उदाहरण है न व्यय षण पदार्थवादिना हम छह पदार्थों को मानने वाले नहीं है जैसे वैशेषिक में मानते हैं हम सोलह पदार्थों को मानने वाले नहीं है जैसे न्याय में मानते हैं हम कोई 24 पदार्थों को मानने वाले नहीं है जैसे सांखी में मानते हैं ऐसा इसका अर्थ है ठीक है जी बीच में पंक्ति आई थी तथा ऐतिहासिक तो लिया ब्रह्म मुनि ने हाँ जी और जिस प्रसंग के लिए चीज बोली थी प्रसंग इसलिए चला था की मीमांसा वेदांत आदि के विषय में ऐतिहासिक की ऐतिहासिक दृष्टिकोण लेकर इन्होंने बोला था कि पूर्वपर्य का प्रसंग है और अंतिम में जाकर बोली एवं सर्वान्य दर्शन समान काला तथा पूर्वपर्यम न युक्त क्योंकि ये वेद से उत्पन्न हुए इस बात को लेकर उन्होंने कहा लेकिन जो वक्ता का तात्पर्य था वक्ता का अभिप्राय था वो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से था की जो वेदांत दर्शन या संख्या दर्शन या जो दर्शन उत्पन्न हुए हैं प्रादुर्भूत हुए है वो ऐसे काल के के अनुसार इन्होंने इस बात बात पे चर्चा की जा रही थी इधर लाकर सीधा को दूसरी जगह नहीं नहीं उसका अभिप्राय यही था बाश्यकार ब्रह्म मुनि जी कहना चाहते हैं कि वो जो लोग कहते हैं न्याय दर्शन मान लीजिए गौतम मुनिकृत न्याय दर्शन ठीक है ना वो दर्शन ग्रंथ जो है उस ग्रंथ को भी न्याय विद्या को भी ग्रंथ के साथ जोड़ते हैं न्याय विद्या ही स्टार्ट प्रारंभ हुई है गौतम मुनि से ऐसा वो मानते हैं योग विद्या और योग ग्रंथ विद्या और ग्रंथ दोनों एक ही बात है तो वो ग्रंथ से वो विद्या को लेते हैं योग विद्या सांखी विद्या न्याय विद्या वेदांत विद्या इनका जो प्रारंभ है इन लोगों से हुआ ऐसा लोग मानते हैं ये जो इतिहासकार है वो लोग ऐसा ही मानते विद्या को ही मानते हैं जबकि ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है हाँ योग विद्या पहले से थी योग विद्या के जो सूत्र हैं ये पहले से नहीं थे वो भाष्यकार ब्रह्म मुनि भाष्यकार भी मानते हैं और वो इतिहासकार भी मानते हैं इसमें कोई झगड़ा नहीं है सूत्रों में कोई भेद नहीं है सूत्रों के बारे में तो सब लोग एक मत पे हैं, प्रश्न विद्या के ऊपर है सूत्र तो ठीक है पतंजलि ने योग सूत्रों को अपने शब्दों में बना लनाया जैसे व्याकरण के बारे में पाणिनी को मानते हैं ना उन्होंने व्याकरण के सूत्र अपने ढंग से बनाए उससे पहले भी सूत्र थे अलग ढंग से थे इस बात को इतिहास के लोग मानते हैं ना ठीक इसी प्रकार यहां पर भी सूत्रों के संदर्भ में तो सबका एक मत है पर वहां सूत्रों के रूप में बात नहीं कही जा रही है विद्या के बारे में बात की जा रही है वो ये मानते हैं कि इस विद्या को प्रारंभ ही उन्होंने किया है ये माना जाता है उसको लेकर के इनका कथन है बात दोनों में अंतर समझ में आ रहा है ठीक है और हाँ जी पांच पदार्थों के जी जो जी इसमें पृथ्वी में तो हम मिक्सिंग देखते हैं पानी, जी जी वायु में और आकाश में तो तो कुछ नहीं नहीं नहीं है है? ऐसा नहीं है आ, क्योंकि आकाश तो आ, एक ही है आकाश में तो वहाँ और कोई मिक्सिंग नहीं है आकाश के बाद जब वायु पे आएंगे नो वायु में मिक्सिंग है वायु में आकाश भी है और वायु का अपना भी है ये जो दिखने वाल, वाली वायु है इसमें अग्नि में? में तो तीनों हैं अग्नि में आकाश भी है वायु भी है और अग्नि का अपना भी है इसमें ऐसा है पृथ्वी में पांचों हैं जल में चारों हैं और अग्नि में तीनों हैं, वायु में दो हैं और आकाश में एक ही है इसका अपना क्रम है आपने योग योग पढ़ा आपने योग, योग, योग दर्शन पढ़ी आपने विधिवत नहीं।, नहीं पढ़ी ना योग दर्शन में स्पष्ट है न्याय दर्शन में भी आया है आ, मेरे विचार से प्रथम प्रथमानिक में ही है शायद ठीक है आगे आएगा ठीक है कोई बात नहीं योग दर्शन में कहा है जहाँ ये सृष्टि की उत्पत्ति की प्रक्रिया बताइए वहाँ पर है ठीक है और कोई हाँ जी स्वामी जी चर्चा हाँ जी सत्तात्म लिया जा रहा है या सत्तात्म लिया? या आकाश सत्तात्मक ही लिया जा रहा है जो आकाश परमाणुजन्य है लेकिन यहाँ पर आकाश से दोनों अर्थ लिए जाते हैं एक तो अभावात्मक जो कुछ है ही नहीं है खाली ही है हा? उसको भी लेते हैं और सत्तात्मक भी लेते हैं आकाश दो प्रकार का है यहाँ तो सत्तात्मक ही लेना चाहिए क्योंकि इन पांचों से ही तो आगे की सृष्टि की उत्पत्ति की बात कही हाँ नहीं इनको तो नित्य मानते हैं ना पांच महाभूतों को नित्य मान करके चल रहे हैं नित्य। इनको अनित्य नहीं मानते वैशेषिक की जो वैशेषिक का जो क्षेत्र है वो पंचमा भूतों से आगे की बात को कहना है तो जब पंचमा भूतों से आगे की बात कहना है तो इनको बेस मानेंगे ना पांच महाभूतों को ये आधार है तो ये जो आधार वाले हैं इनको नित्य मानकर के चलेंगे तब आगे की व्याख्या हो पाएगी अगर इनको अनित्य मानेंगे तो फिर इनके पीछे जाना पड़ेगा तो ये पीछे तो जाना नहीं चाहते इसलिए स्थूल बात करते हैं ये इस वैशेषिक को आप आज के केमिस्ट्री के साथ आप जोड़ देंगे ना तो थोड़ा आपका और अच्छा समझ में आ जाएगा सांकी को आप फिजिक्स के साथ जोड़ दीजिएगा और वैशे को केमिस्ट्री के साथ जोड़िएगा केमिस्ट्री जो है आज की जो केमिस्ट्री वो एलिमेंट्स का एलिमेंट्स की व्याख्या करता है हा? जो स्थूल पदार्थों की व्याख्या करता है तो उसका एक अपना बेस है ऐसे ही वैशेषिक का अपना बेस है इसका अपना आधार है पंचमाभूत पंचमा भूतों से आगे की बात करना चाहता है पंचमा भूतों से पहले की बात करना अगर चाहेगा तो फिर इसमें और संख्य में अंतर ही नहीं होगा ठीक है ना तो उसकी चर्चा में जाना ही नहीं चाहता तो इसका जो क्षेत्र है केवल पंचमा भूतों से आगे का तो पंचमा भूतों को आधार माना है और बाकी जो दिखने वाले उसको आधे मतलब इसके आधार पर ये सब उत्पन्न हुए ये मानता है इसलिए इसको नित्य मानता है ठीक है चले आगे हा जी वैशेषिक दर्शन से भाष्यम यहां से चलेगा ना वैशैशिकर्शन से भाष्य रावणेन अधाई रन प्रभाद प्रचर्चित तच्च न ज्ञायते यदन अनुपलब्धत्वात्। वैशेषिक दर्शन का जो भाष्य है रावण ने भी किया था व्यधाई का मतलब किया जो रावण जो रावण के नाम से जो प्रसिद्ध है रामायण काल का जो रावण है उसी रावण की ओर संकेत है तो वैशेषिक दर्शन का भाष्य रावण ने भी किया था इति ऐसा रत्नप्रभादो प्रभादौ रत्नप्रभा नामक ग्रंथ है उसमें ये बात आई है उसमें चर्चा की गई है तणाद से वैशेषिकस्य वा अन्य कृतस्य प्राक्तन कनाद ने जिन सूत्रों को बनाया है उन सूत्रों का भाष्य रावण ने किया है अथवा वैशेषिक विद्या के नाम से किसी और ऋषि ने लिखा हो उसका भाष्य किया हो इसकी उपलब्धि नहीं होती है इसके बारे में पता नहीं है ये कहना चाहते हैं शब्दार्थ देख लीजिएगा कानाद से वैशे कनाद ने जिस वैशेषिक दर्शन को बनाया जिन सूत्रों के रूप में उसका भाष्य रावण ने किया है अथवा अन्य कृतस्य प्राप्तनस्य प्राक्तन से से पहले भी किसी ऋषि ने वैशेषिक विद्या को सामने रखते हुए अपने सूत्र बनाया हो और उन सूत्रों का भाष्य किया हो यह भी हो सकता है ना जाए पर हम पता नहीं लगा सकते किसका उन्होंने किया है भाष्य क्यों तस्य अनुपलब्धत्वा उसकी उपलब्धि नहीं है आज वर्तमान में वो भाष्य उपलब्ध होता ही नहीं है जिस रावण ने भाष्य किया है वो भाष्य वर्तमान में उपलब्ध होता तो उसको देख करके पता लगता कि ये कनाद ऋषि के वैशेषिक दर्शन पर उन्होंने भाष्य किया है अथवा किसी और ऋषि के सूत्रों पर किया है ये कहना चाहते हैं बात स्पष्ट हो गई जी देखिए वैशेषिक विद्या तो प्रारंभ सृष्टि काल से चली आ रही है विद्या उस वैशेक विद्या को किसी और ऋषि ने भी अपने सूत्रों के रूप में भी प्रस्तुत किया होगा जो आज उपलब्ध नहीं है जैसे आज व्याकरण व्याकरण पाणिनि का व्याकरण भी है आपी का व्याकरण भी है और भी कुछ दो चार ऋषियों के भी हैं व्याकरण ठीक है ना है तो व्याकरण है लेकिन उन लोगों ने भी उनके ऊपर अपना सूत्र बनाए अपनी व्याख्या की है और पाणिनि ने भी किया है और पानिनी को अंतिम अंतिम ऋषि हुए है जो व्याकरण के बारे में उन्होंने ये सारा कुछ किया है और बहुत बुद्धिमत्ता पूर्वक जो भी किया है पूरे व्यापकता से किया है इसलिए सभी लोग उसी को स्वीकार करते हैं पूर्ण सर्वांगीण दृष्टिकोण से पाणिनि व्याकरण को ही स्वीकार करते हैं क्योंकि वो पूर्णता को ज्योतित करता है तो ऐसे ही किसी दूसरे ऋषियों ने भी, भी व्याकरण किया है व्याकरण लिखे हैं अपने सूत्र बनाए हैं ठीक उसी प्रकार वैशेषिक विद्या के भी अलग अलग ऋषियों ने सूत्र बनाए होंगे जो आज उपलब्ध नहीं होते तो रावण ने कनाद ने जो सूत्र बनाए हैं वैशेषिक विद्या के ऊपर उन सूत्रों के आधार पर भाष्य किया है अथवा किसी और ऋषि ने सूत्र बनाए हो उसके आधार पर भाष्य किया हो दोनों में कोई भी हो सकता है परंतु आज उपलब्ध ना होने के कारण से हम ये नहीं बता सकते किसका भाष्य उन्होंने किया है, ये कहना चाहते स्पष्ट हो गया जी चले आगे सांप्रतम प्रशस्त भाष्यम उपलब्ध य पुरातनत्व पदम अधितिष्ठति विदुषाम मतो सांप्रसतम सांप्रतम का मतलब आजकल आजकल जो भाष्य मिलता है वो प्रशस्त पाद भाष्य के नाम से उपलब्ध होता है और यच्छा जो कि पुरातनत्व पदम अदितिष्ठति ये सबसे पुराना है ऐसा विद्वानों के मति में विद्वानों की बुद्धि में ये बात बैठी हुई है विद्वान ये मानते हैं सबसे पुराना प्रशस्तपाद भाष्य है और कोई भाष्य उपलब्ध नहीं होता है और जो होता है ये इससे पहले का और कोई भाष्य उपलब्ध नहीं होता है प्रशस्तपाद भाष्य उपलब्ध होता है ये सबसे पुराना भाष्य है ऐसा विद्वान लोग मानते हैं चलें स्वामी दयानंदे तू सत्यार्थ प्रकाश प्रकाशे घोषित वैशेषिक भाष्यम गौतमे न मुनिना कृतम हां स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश में घोषितम लिखा है घोषितम का मतलब है घोषणा की है लिखा है वैशेषिक का जो भाष्य है वो आपको पढ़ना चाहिए यानी विद्यार्थियों के लिए कहते हैं वो तीसरे समोल्लास में विद्यार्थियों को वैशेषिक दर्शन का भाष्य गौतम मुनिकृत भाष्य को पढ़ना चाहिए ऐसा लिखते हैं यानी उन्होंने संकेत किया है गौतम मुनि ने वैशेषिक दर्शन का भाष्य किया है ऋग्वेदादि भाष्य भूमिकायादकृत भाष्य सहित कनाद मुनि कृतम वैशेषिक शास्त्र जब उन्होंने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका लिखी है तो उसमें नाम दूसरा दिया है कि ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में तो प्रशस्त कृत भाष्य सहित कनाद मुनिकृत वैशेषिक दर्शन को पढ़ना चाहिए ऐसा उन्होंने वहां पर लिखा है ठीक है तो एक पुस्तक में प्रशस्तपाद कृत भाष्य को लिखा है और एक पुस्तक में उन्होंने गौतम मुनिकृत भाष्य को लिखा है प्रशस्तपाद भाष्यम ही गौतम मुनि कृतमिति प्रसिद्धि प्रसिद्धि लोक में ये प्रसिद्ध है लोक में मतलब विद्वान ये मानते हैं ये जो प्रशस्तपाद भाष्य है ये प्रशस्तपाद भाष्य को गौतम मुनि ने ही किया है यानी गौतम मुनि कृत भाष्य को ही प्रशस्त पाद भाष्य कहते हैं ऐसा लोक में प्रसिद्धी है यानी विद्वान लोग ऐसा मानते हैं तो प्रसिद्ध भी हो सकता है हाँ जी प्रसिद्ध भी हो सकता है प्रसिद्ध प्रसिद्ध भी हो सकता है प्रसिद्धि भी हो सकता है कोई बात नहीं भवत है भवतु तथा ठीक है लोग ऐसा मानते हैं तो माने परंतु मैं ऐसा नहीं मानता ये कह रहे हैं मैं ब्रह्म मुनि स्वामी ब्रह्म मुनि जी भवतु तथा ठीक है लोग ऐसा मानते हैं तो माने लेकिन मैं तो ऐसा नहीं मान सकता ब्रह्म मुनि जी ऐसा कह रहे क्यों परंतु तत् प्रारंभिक मंगलाचरणम प्रारंभिकम मंगलाचरणम प्रशस्तपाद भाष्य में जो मंगलाचरण किया है उसको देखने से ऐसा लगता है ये ऋषिकृत भाष्य तो नहीं हो सकता इसलिए मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि प्रशस्तपाद भाष्य जो है ये महर्षि गौतम ने किया है ये ब्रह्म जी कहते हैं क्यों ऐसा कहते हैं तो प्रशस्तपाद भाष्य में मंगलाचरण किया है जब ग्रंथ को प्रारंभ करते हैं सबसे पहले व्यक्ति मंगलाचरण करता है और जो है, है वो जो मंगलाचरण है ऋषियों का जो मंगलाचरण है वो अलग प्रकार से है और मनुष्य लोग जब मंगलाचरण करते हैं वो अलग प्रकार का होता है यानी कोई विद्वान कोई भी विद्वान जब मंगलाचरण करता है तो लंबा चौड़ा एक लंबी चौड़ी एक लिस्ट बनाता है फलाने को फलाने को उसको इसको पता नहीं क्या क्या लिख डालता है मंगलाचरण वो अजीब प्रकार का करता है वो अपने ढंग से करता है ऋषि जो मंगलाचरण करता है वह विशेष ढंग से करता है पर प्रशस्त पद भाष्य में जो मंगलाचरण किया है उसको देखने से ऐसा लगता है ये ऋषिकृत भाष्य तो नहीं हो सकता ये तर्क दे रहे कोई प्रमाण नहीं दे रहे एक तर्क है इनका क्या तर्क है उनका वो कहते हैं प्रणम्य हेतुरम मुनि मुनि कनादम अन्वत पदार्थ धर्म संग्रह प्रवक्षते महोदय एक श्लोक है प्रशस्त भाष्य में यह पहली पंक्ति यहां पर दी है पहली पंक्ति है प्रणम्य हेतुम ईश्वरम मुनि कणाद अन्वत ये पहली पंक्ति है दूसरी पंक्ति है पदार्थ धर्म संग्रह लिखना चाहे लिख सकते हैं पदार्थ धर्म संग्रह प्रवक्ष्य पदार्थ धर्म संग्रह प्रवक्ष्य महोदय ये श्लोक की दूसरी पंक्ति हो गई श्लोक की जो पहली पंक्ति है उसमें कहा है प्रणम्य हेतुम ईश्वरम ईश्वरम प्रणम्या मैं ईश्वर को प्रमाण प्रणाम करके भाष्यकार कहता है मैं सबसे पहले ईश्वर को प्रणाम करके कैसा है वो ईश्वर उसका विशेषण दिया हेतुम ईश्वर कैसा है वो हेतु है कारण है किसका कारण संसार का कारण है ये जो संसार बनाया है इस संसार को बनाने वाला है हेतुम ऐसा हेतु ऐसा कारण है ईश्वर को ईश्वर हम क्यों मानते क्या जरूरत है ईश्वर को ईश्वर मानने का क्योंकि उसने संसार बनाया कोई और नहीं बना सकता समझ में अरे ना ये बहुत बड़ा हेतु है ईश्वर को ईश्वर मान मानने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है इस संसार को बनाने वाला है यानी इसकी उत्पत्ति करने वाला है इसकी स्थिति को बनाए रखने वाला इसका पालन पोषण करने वाला बनाने को कोई भी कुछ भी बनाता है लेकिन उसको बनाए रखना बहुत बड़ी बात होती है बनी हुई वस्तु को उसी रूप में बनाए रखना सबसे बड़ा सबसे कठिन है बनाना भी वैसे कठिन है लेकिन जो बनी गई वस्तु है उसको उसी रूप में बनाए रखना उसको चलाए रखना निरंतर चलाते रहना यह बहुत बड़ा कठिन काम है आज बड़े बड़े वैज्ञानिक बड़े बड़े कारीगर वो ये पता नहीं क्या क्या बना डालते हैं उसके बाद उसको मेंटेन नहीं कर पाते इसीलिए तो एक साल की गारंटी वारंटी देते हैं ठीक है उसके बाद पता ही नहीं रहता उसका क्या होता है कुछ सालों के बाद उसका स्वरूप बिगड़ जाता है और आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे आइटम्स बना रहे हैं यूज एंड थ्रो बस एक एक साल यूज करो उसके बाद नया मॉडल आएगा नया पता नहीं क्या क्या उसमें फीचर्स आते हैं वो बेकार हो जाता है प्रयोग करने योग्य नहीं रहता है इसलिए आज बनाए ऐसे जाते हैं पदार्थ की इसको अधिक देर तक नहीं रख सकते आप पहले जो घड़िया आया करती थी ना एच के और पता नहीं किस किसके और कितने कितने सालों का वो उसमें वो होता था और आज भी कुछ लोग पुराने ढंग के लोग आज भी पचासों सालों पुरानी घड़ियों को पहनते हैं ठीक है ना तो आजकल जो बनाया जाता है ऐसा नहीं बनाया जाता है जैसे आजकल के वो जो पेन आते हैं ना यूज एंड थ्रो वाले मतलब एक बार प्रयोग करो इसमें दोबारा रिफिल डालने की जरूरत नहीं होती है जितना जितने पैसे में रिफिल खरीदने में आपको लगे उतने पैसे में दूसरा पेन आ जाता है इसलिए वो बनाते ही ऐसे यूज करो और फ्रो बस फेंक दो स्थिति है तो आजकल जितने भी पदार्थ बनते हैं वो इसी तरह बनते हैं पर परमात्मा ने जो संसार को बनाया है वो हेतु है हे संसार को बनाने वाला है उसको बनाए भी रखता है और अवसर आने पर इसको बिगाड़ता भी है और बिगाड़ने के पीछे भी हमारा सुख अंतर्निहित तो होता है किसी को मिटाता है तो हमारे सुख के लिए किसी को बनाता है तो हमारे सुख के लिए और किसी को बनाए रखता है तो भी हमारे सुख के लिए तीनों के पीछे हमारा सुख अंतर्नीत तो होता है वहां पर या <laughs> नहीं अब अब उदाहरण के सारे अंशों को नहीं लेना है ना आपको ठीक है चले हम आगे तो कह रहे हैं हे तुम ईश्वरम प्रणम्या संसार के जो कारण परमपिता परमात्मा ईश्वर है उसको प्रणाम करके मुनि कनादम अन्वता अनुवता क्रम से पहले मैं भगवान को प्रणाम करता हूं फिर उसके पश्चात अन्वता का मतलब है पश्चात मुनि कनादम प्रणम्य और कनाद मुनि को भी मैं प्रणाम करता हूं ये तद ना अस्मभ्यम रोचते ऐसा ये जो लिख रहे हैं ये हमारे को अच्छा नहीं लग रहा कि ऐसा कोई ऋषि नहीं करता है कोई ऐसा ऋषि इस तरह का लिखता नहीं ऋषियों की परंपरा में इस तरह की शैली है ही नहीं किसी भी ऋषि को देखो किसी भी ऋषि ने ऐसा नहीं लिखा व्यासभाष्य को देखो वात्सायन भाष्य को देखो और भी बहुत सारे भाष्य किए हैं जैसे ब्राह्मण ग्रंथ वेदों का ही भाष्य है ना ब्राह्मण ग्रंथ एक प्रकार से वेद को ही वेद की व्याख्यान ग्रंथ है वो उसमें भी इस तरह की शैली कहीं अपनाया नहीं गया जो इन्होंने अपनाया इसलिए कह रहे हैं ये न अस्मभ्यम रोचते ऐसा जो लिख रहा है व्यक्ति की पहले मैं ईश्वर को प्रणाम करता हूं और ईश्वर के समान में इस ऋषि को भी प्रमाण करता हूँ गुरु गोविंद दो खड़े वाली बात है एक प्रकार से तो ये मेरे को अच्छा नहीं लगता ये भाष्यकार कहना चाहते हैं खलु नाम शिष्टाचार नहीं लगता कहते हैं न ही एक शिष्टाचार इस प्रकार का जो शिष्टाचार है ऋषियों की ऋषियों का शिष्टाचार क्वचित अन्यत्र न दृष्टा कहीं भी दूसरे स्थान पर ऐसा शिष्टाचार हमने नहीं देखा ईश्वरम नमस्कृत्या मुनये अपि तद्वत् नमस्कारो नमस्कर तु अमुनिव वो कहते हैं ईश्वरम नमस्कृत्या ठीक है ईश्वर को नमस्कार करता है तो अच्छी बात है नमस्कार करना चाहिए ईश्वर को नमस्कार करके मुनये अपि तद्वत् नमस्कार मुनि के लिए भी उसी प्रकार नमस्कार कर रहे हैं जैसे ईश्वर के लिए नमस्कार कर रहे हैं ऐसा जो नमस्कार करना नमस्कर्तू नमस्कार करने वाले भाष्यकार को अमुनित्व द्योते उनके अमुनित्व को प्रकट करता है यानी अरिषित्व अमुनि का मतलब ये अरिषि अनरिषित्व को यहाँ प्रकट करता है ऋषित्व को प्रकट नहीं करता है ऐसा ये कह रहे हैं इनका अपना तर्क है हा जी नहीं एक पंक्ति नहीं और भी बात बताएंगे आप आगे पढ़ो ना ये तो एक एक तर्क है एक प्रकार है एक अपना तर्क दिया और भी तर्क देंगे उनको भी देखो फिर पता लगेगा आपको। तथा तथा बवतु। प्रशस्तपाद प्रशस्तपादभाष्यम पुरातनम यदवा प्रमाण प्रमाणी कल्पम तथापि नहि ही तद सूत्रक्रम अनुसर प्रत्येक सूत्र अवलंबन परम भाष्यम तत्तु स्वतंत्र व्याख्यान रूपम इस बात से भी आपको स्पष्ट हो जाएगा वो कहना चाहते हैं तथा भी बहुत चलो कोई बात नहीं अः मान लो वो भाष्यकार जो है ईश्वर को तो ईश्वर मानता है लेकिन कणाद यानी भाष्य प्रशस्त भाष्यकार जो है उनको ईश्वर भले ही ना मानता हो आदर के लिए भी उनका नमस्कार कर सकते हैं कोई जरूरी नहीं है कि उनको भी ईश्वर के समान मान करके नमस्कार कर रहा हो ईश्वर को तो ईश्वर मान करके उनको भी नमस्कार कर रहा है और भाष्यकार को ईश्वर जैसा मान करके नमस्कार नहीं कर रहा है उनको बड़ा मान करके नमस्... नमस्कार कर रहा है ऐसा मान करके इस बात को हम स्वीकार भी कर ले लेकिन लेकिन आगे की जो बातें हैं उनको देखने से ऐसा पता लगता है कि ये ऋषि की शैली ऐसी तो नहीं होती है आगे की क्या बात है भवतु तथा प्रशस्तपाद भाष्यम पुरातनम ठीक है ऐसा करने पर भी इसको पुराना भाष्यम मान लेंगे और इसको मान लीजिएगा प्रमाणिकल प्रमाणिक प्र, प्र, प्रमाणिक कल्पम इसको प्रमाण मान भी लिया जाए प्रमाण के समान कल्प का मतलब समान प्रमाण के समान इसको मान ले तथापि फिर भी ये बात हमको समझ में नहीं आती है क्या नहीं तत सूत्र क्रम अनुसरत वो जो भाष्य है सू, सूत्रों के क्रम के अनुसार नहीं लिखा गया है प्रशस्तपद भाष्य जो है वो सूत्रों के क्रम के अनुसार नहीं लिखा गया जैसे योग दर्शन है उसका भाष्यकार महर्षि वेदव्यास है अथ अच्छा योगानुशासनम उसका भाष्य किया है पूरा भाष्य किया उस सूत्र का फिर उसके बाद दूसरा सूत्र है फिर दूसरे सूत्र का भाष्य किया फिर तीसरा सूत्र है एक एक सूत्र को रखते गए और एक एक सूत्र का भाष्य किया है जैसा सूत्र वैसा ही भाष्य जैसा सूत्र वैसा ही भाष्य ऐसे वात्सायन भाष्य को आप देखेंगे ये भी उसी तरह है पर यह जो प्रशस्त पाद भाष्य है ऐसा नहीं है सूत्रों के अनुसार नहीं है बस स्वतंत्र रूप से भाष्य है सूत्रों को ध्यान में रख करके कोई भाष्य नहीं किया गया है पकड़ में आ रहा है जैसे Uh, कोई व्यक्ति ईश्वर uh, जीव प्रकृति इन सब के बारे में जानता है ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वेद सब कुछ जान लिया समझ लिया पढ़ लिया जो भी है अब उनका सार के रूप में कुछ लिख ले ये तो ऐसा ग्रंथ है कोई एक एक मंत्र को सामने रख करके उसकी व्याख्या थोड़ा किया है या एक एक सूत्र को सामने रखकर उसकी व्याख्या नहीं की स्वतंत्र भाष्य अपने ढंग का है सूत्रों के क्रम के अनुसार कोई भाष्य नहीं है यह कहना चाहते हैं यदवा ना प्रत्येक सूत्र अवलंबन परम भाष्यम् प्रत्येक सूत्र का अवलंबन करके यानी एक एक सूत्र को सामने रख करके भाष्य नहीं किया गया है पहली वाली बात में क्या है सूत्र क्रम के अनुसार भाष्य नहीं किया जैसे सूत्र है जैसा क्रम है उसके अनुसार भाष्य नहीं किया और सभी सूत्रों का भाष्य तो किया ही नहीं है सभी सूत्रों का भाष्य किया हुआ है ही नहीं है बस स्वतंत्र भाष्य है जहां उनको जरूरत लगा तो किया है नहीं तो नहीं किया ना तो प्रत्येक सूत्र को अवलंबन करके प्रत्येक सूत्र को सामने रख करके भाष्य किया है और ना सूत्र के क्रम के अनुसार किया है ना तो क्रम है वहां पर ना एक एक सूत्र के अनुसार भाष्य किया है फिर कैसा है तत्व स्वतंत्र व्याख्यान रूप मस्ती वो तो अपना स्वतंत्र व्याख्यान है पर ऋषि लोग इस तरह का नहीं करते ऐसा कहीं देखने में नहीं आता है इसलिए हमको ऐसा लगता है भाष्यकार कहना चाहते हैं कि यह ऋषिकृत तो नहीं हो सकता किसी विद्वान ने किया ये हो सकता है पर ऋषिकृत तो ऐसा नहीं होता है ये कहना है चाहते हैं हाँ जी हो रहा है। क्या ने जी तो पढ़ने के लिए का? हाँ जी अभी अभी इस पूरे दर्शन को पढ़ेंगे ना तो प्रशस्तपाद भाष्य किस तरह का है वो आपको पता चलेगा उसमें कोई विशेष नहीं है आप देखेंगे पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कुछ भी नहीं है उसमें कोई बहुत विशेष हो ऋषि का जो भाषा है बहुत विशेष होता है ठीक है ना जैसे व्यास भाष्य को आप देखेंगे बहुत विशेष है उसके बिना आपको योग समझ में नहीं आएगा वात्न भाष्य को पढ़े बिना आपको न्याय सूत्र कुछ समझ में आने वाले नहीं है ऐसे ही प्रशस्तपात भाष्य जो आज उपलब्ध है उसको पढ़ेंगे तो आपको यह वैशिष्ट को कुछ भी विशेष समझ में आने वाला नहीं है हाँ मोटा मोटा आपको कुछ सिद्धांत तो अवश्य समझ में आ जाते हैं कुछ बात बहुत अच्छी लिखी है उसमें वो भी समझ में आती है लेकिन उसका जो भाष्य है जिस तरह का वो लिखा है उसको देखने से यह पता लगता है कि यह ऋषि शैली के रूप में नहीं लिखा है न उस तरह का है समय के अन्य हाँ अन्य कोई भाष्य होगा आज उपलब्ध नहीं है ना ये तो नहीं कहेंगे ये तो नहीं कहेंगे हम ऐसा सोच रहे हैं क्योंकि स्वामी जी ने लिखा है तो वो प्रशस्त पद भाष्य को सूत्र के क्रम के अनुसार होना चाहिए इस तरह का होना चाहिए और प्रशस्त पद भाष्य में बहुत सारी बातें ऐसी भी लिखी हैं जो अनिश्वरवाद को पुष्ट करते हैं ईश्वर को मानता ही नहीं हो भाष्य अब जो भाष्य ईश्वर को नहीं मानता हो ऐसा भाष्य पढ़कर के भी हमको क्या करना है मतलब जो भाष्य ईश्वर का ही खंडन करता हो जो भाष्य आत्मा को ही व्यापक बताता हो जीवात्मा को ठीक है जीवात्मा को सर्वव्यापक बताता है हाँ तो। जी ना तो। वो तो अनर्श हो जाएगा ना जीवात्मा तो एक देशी देश ही है ये तो तो जी? <laughs> वो, वो वो जो प्रक्षिप्त है ना एकाद एकाद प्रक्षिप्त भी होता है ना पर कौन सा प्रक्षिप्त नहीं है आत्मा को जो बोला गया है नहीं नहीं आत्मा को विभूत जहां बोला है ना वो विभूत जो जिस प्रसंग को ध्यान में रख करके वो बोला है जैसे आपने पहले पाद में पढ़ा है ना पहले पाद के भाष्य में आत्मा के प्रसंग में कहा आपने पढ़ा है जो आ, प्रमेयों में पढ़ा है ना प्रमेयों में आत्मा के बारे में बता है ऐसा जो बात कही है ना वो सर्वज्ञ का मतलब वो जिस प्रसंग में बताया जा रहा है उस प्रसंग के अनुसार वो सर्वज्ञ है उस रूप में तो है लेकिन प्रशस्तपाद में उस रूप में भी नहीं है वहाँ पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा ये भी बीच बीच में खंडन भी करेंगे वो आएगा तो पता लग जाएगा आपको हाँ जी खन भी गया में। हाँ जी हाँ जी दिखाए हाँ जी इसको नमस्कार है। नमस्कार कौन तो है। में नमस्कार है हाँ यही तो समस्या है यही तो विरोधी बात है ना अपने किसी सिद्धांत को स्वीकार करके उसी का खंडन करे कोई आदमी खैर कोई बात नहीं तो आ, आगे देखते भाष्य है क्या क्या जो प्रशस्तपाद भाष्य है ऐसा ही इसका अभिप्राय है मतलब है ये जो वर्तमान में उपलब्ध भाष्य है उसी के लिए कथन कर रहे हैं वो शब्दों का अंतर है आप वाक्शल मत करो ये शब्दों का अंतर है इसमें केवल यही कहना चाहते है ये जो प्रशस्त भाष्य के नाम से जो भाष्य प्रसिद्ध है जो आज उपलब्ध होता है वह भाष्य ऋषिकृत नहीं लगता है यह इनका भी अभिप्राय है चलिए पकड़ में आ रहा है हाँ। मत करना। पकड़ में आ रहे ना आपको छल का भी हाँ। चले हम आगे अस्य दर्शन से भारद्वाजी या वृत्ति ही अपनी आसीद इतिहा शंकर मिश्रे नीजोपस्कार वृत्त वृत्ति कृतस्तु स्थाने स्थाने संकेत एक और बात कही जा रही है अस्य वृत्ति इस वैशेषिक दर्शन की एक भारद्वाज नामक ऋषि हुए हैं उनकी भी वृत्ति है इनकी भी वृत्ति थी ऐसा शंकर मिश्र ने अपने उपस्कार नामक भाष्य में बोला है वृत्तिकृतु वृत्तिकार तो ऐसा मानता है वृत्तिकार का मतलब है भारद्वाज भारद्वाज ऋषि भारद्वाज ऋषि ऐसा मानता है ऐसा मानता है ऐसा स्थाने स्थाने संकेतितम जगह जगह पर उन्होंने संकेत किया है अपने भाष्य में निज उपस्कार वृत्तो अपने उपस्कार नामक वृत्ति में शंकर मिश्र ने भी वैशेषिक के ऊपर उपस्कार नामक एक वृत्ति बनाया एक भाष्य बनाया उस भाष्य के अंतर्गत भारद्वाज ऋषि वृत्ति की चर्चा की है वृत्तिकार ऐसा मानते हैं वृत्तिकार ऐसा मानते हैं वृत्ति वृत्तिकार तो ऐसा मानते हैं मैं तो ऐसा मान रहा हूं लेकिन वृत्तिकार ऐसा मानते हैं वृत्तिकार ऐसा मानते तो वृत्तिकृत वृत्तिकृता ऐसा कह के बार बार स्थान स्थान में उन्होंने संकेत किया कोई भारद्वाज नामक ऋषि हुए होंगे उन्होंने भी कोई ऐसा आ, ऐसी व्याख्या की होगी भाष्य किया होगा अस्थि मोक्षशास्त्र पर वो भी उपलब्ध नहीं होता है भारद्वाजीय वृत्ति भी उपलब्ध नहीं होती है अस्थि मोक्षशास्त्र तत्र यथा वेदोपनिषद आगम शास्त्र श्रवणशास्त्रम योग दर्शनम तो ध्यान अभ्यास रसशास्त्रम निधिध्यासन शास्त्र पुनर्वैशेषिक दर्शनम तू खलु अनुमान शास्त्रम मनन शास्त्रम अब एक अलग प्रसंग चलाया है कि इस दर्शन के भाष्य उनका भी था उनका भी था उनका भी था यह प्रसंग पूरा हो गया अब एक नई बात कह रहे अस्थि इदम मोक्षशास्त्रम इदम शास्त्रम इदम शास्त्रम दर्शनम मोक्षशास्त्रम अस्थि मोक्ष मोक्षशास्त्र है मोक्ष मुक्ति को देने वाला शास्त्र है तथा यथा जैसे वेदोपनिषद आगम शास्त्रम, वेद उपनिषद जो है इनको आगम शास्त्र कहा जाता है यानी श्रवण शास्त्र इनको सुना जाता है श्रवण किया जाता है सुन सुन करके इसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाती थी पहले इसलिए वेद को क्या कहते थे श्रुति नाम से कहते थे ऐसे उपनिषद भी श्रवण शास्त्र है योग दर्शनम तो योगदर्शन क्या है ध्यान अभ्यास रस शास्त्र ध्यान अभ्यास रूपी रस शास्त्र है आनंद को देने वाला शास्त्र है अथवा इनको ऐसा भी कह सकते हैं निधिध्यासन शास्त्रम इसको निधिध्यासन शास्त्र भी आप कह सकते हैं क्योंकि केवल समाधि ऐसी होती है न, यम ऐसा होता है नियम ऐसा होता है ये जानना मात्र नहीं है इसका निधिध्यासन भी करना है इसको व्यवहार में भी उतारना है अच्छा। हाँ जी पुनर्वैशेषिक दर्शनम तो वैशेषिक दर्शन क्या है कलु अनुमान शास्त्र ये अनुमान शास्त्र है अर्थात मनन शास्त्र है मनन करने योग्य शास्त्र है इसके द्वारा हम अनुमान करते हैं मुख्य रूप से ये जो न्यायदर्शन है ना यह अनुमान शास्त्री कहलाता है ना आपने वहां भी पढ़ाता न्याय दर्शन में और उसका समान शास्त्र होने के नाते इसको भी अनुमान शास्त्र आप कह सकते हैं यानी न्याय शास्त्र अनुमान शास्त्र का मतलब है न्यायशास्त्र त्रयानाम उपदी त्रयानाम उपयुक्ति प्रदर्शिता परमात्मा प्रसंगे परमात्मा संगे, संगे हां ये कहते हैं त्रया इन तीनों प्रकार की विद्याओं को उपयुक्ति उपयोगिता प्रदर्शिता प्रदर्शित किया गया है परमात्मा संगे परमात्मा के संग में यानी परमात्मा को प्राप्त करने के प्रसंग में परमात्मा को प्राप्त करने के प्रसंग में इन तीनों विद्याओं की उपयोगिता वहां प्रदर्शित की गई है दिखाया गया है जैसे कि आगमेन अनुमान न ध्यानाभ्यास रसिन प्रकल्पयन प्रज्ञा लभते योगम उत्तम योग दर्शन में दिखाया गया था इस बात को कि कहते हैं आगमेन आगम के द्वारा आगम का मतलब वेद अनुमान न्याय और वैशेषिक और ध्यान अभ्यास रसेना योगशास्त्र त्रिधा प्रकल्पयन प्रज्ज्याम त्रिधा इन तीन प्रकार की विद्याओं को हुँ? प्रकल्पयन जानता हुआ व्यक्ति इन तीनों प्रकार की विद्याओं को जानता हुआ प्रज्ज्याम लबते विशेष प्रज्ञा को विदंबरा प्रज्ञा को वो प्राप्त करता है और रितंबरा प्रज्ञा को जब प्राप्त कर लेगा तो योग उसका योग जो है उत्तम रीति से हो जाता है उसका योग सर्वश्रेष्ठ बन जाता है यानी उत्कृष्ट योग को प्राप्त कर लेता है यानी असंप्रज्ञा समाधि को प्राप्त कर लेता है यदि उसके पास में आगम हो अनुमान हो और ध्यान अभ्यास रस हो यानी वेद का ज्ञान हो वेद उपनिषद का ज्ञान हो न्याय का ज्ञान हो और योग का ज्ञान हो इन तीनों प्रकार की विद्याएं उसके पास हो इन तीनों प्रकार की विद्याओं को जानता हुआ अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ बनाता हुआ प्रकल प्रज्ञान प्रकल्पयन अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ बनाता हुआ योगम उत्तमम लभते उत्तम योग को प्राप्त कर लेता है ऐसी इसकी व्याख्या आप कर सकते हैं प्रज्ञा प्रकल्पयन योगम उत्तमम लभते ऐसा अन्वय कर लीजिएगा त्रिदा प्रज्ञां प्रक तीनों प्रकार की विद्याओं से अपनी बुद्धि को प्रकल्पयन प्रकृष्ट उत्कृष्ट बनाता हुआ उत्तम योगम लबते उत्तम योग को प्राप्त कर लेता है यानी असम प्रज्ञा समाधि को प्राप्त कर लेता है ऐसा योगशास्त्र कहता है अभ्युदय पूर्वकतया खलु खलुअशास्त्रत्व अभ्युदय पूर्वकत अभ्युदय पूर्वक यानी पहले अभ्युदय को प्राप्त करना अभ्युदय आभ्यु、के साथ साथ मोक्ष को प्राप्त कर सकता है व्यक्ति अभ्युदय को त्याग करके मोक्ष को कोई प्राप्त नहीं कर सकता है अभ्युदय पूर्वक ही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है यानी पहले अभ्युदय को प्राप्त करें सांसारिक सर्वोत्कृष्ट सुख को प्राप्त करे फिर मुक्ति को प्राप्त करें अगर सांसारिक सर्वोत्कृष्ट सुख को किसी ने प्राप्त नहीं किया तो उसको मुक्ति नहीं मिल सकती है इस बात को ध्यान रखिएगा मेरी बात समझ में आ रही है वर्तमान सुखुदय वर्तमान का मतलब है संसार का सुख जो हम सुख ले रहे हैं ना हम सुख वास्तव में नहीं ले रहे हैं। हाँ वास्तव में सुख उसको कहते हैं जो धर्मयुक्त तो होता है समझ में आ रहा है जो कुछ भी जो भी दे रहा वो तो लेते जा रहे हम लोग ठीक है ना अभ्युदय सुख का मतलब है धर्मयुक्त सुख लेना उचित सुख लेना पकड़ में आ रहा है आप लोगों को जैसे आज जो लोग कहते हैं ना देखो ये मस्जिद गाड़ी में जा रहा है बीएमडब्ल्यू में जा रहा है जा रहा है तो जा रहा है पर वो सुखी है नहीं हो सकता यदि उसके पास धर्म है तो सुख सुखी है जरूर होगा अगर धर्म नहीं है तो वो सुखी नहीं है क्योंकि सुख जिसको कहते हैं वास्तव में सुख तो धर्म तो वो धर्मयुक्त सुख ही सुख है वही अभ्युदय सुख है कोई जरूरी नहीं है बीएमडब्ल्यू गाड़ी में बैठेंगे ही तो वो सुख है अगर हम बैलगाड़ी में भी बैठेंगे ना धर्म से युक्त होकर के बैलगाड़ी में बैठेंगे वो बहुत बड़ा सुख है वो अभ्युदय सुख है मैं सुखी रोटी भी खा रहा हूँ लेकिन धर्म पूर्वक कह रहा हूं वो संसार का सर्वोत्कृष्ट सुख है क्योंकि धर्म पूर्वक कह रहा हूं और मैं परांठा भी खा रहा हूं ना बढ़िया परांठा हाँ मतलब मूली का और गाजर का और फलाने का आ? आ? पता नहीं किस किस का परांठा तो खा रहा हूं लेकिन धर्मयुक्त नहीं खा रहा हूं कुछ समझ में आ रहा है आपको क्या समझ में आया भूख तो है नहीं परांठा बना है इसलिए खा रहा है आदमी भूख तो है नहीं घंटी बजी है इसलिए जा रहा है खाने के लिए ठीक है ना पछा तो है नहीं फिर भी खा रहा है आदमी धर्मयुक्त नहीं कर रहा है वो काम कुछ समझ में आ रहा है जी मतलब इस वस्तु का प्रयोग करने का योग्य हूं मैं नहीं हूं क्योंकि मिल रहा है को मैं भी ले लूंगा ना यूज तो कर रहा है प्रयोग तो कर रहा है लेकिन धर्मयुक्त तो होकर के नहीं कर रहा है क्योंकि किसी भी वस्तु का प्रयोग अधिकारी व्यक्ति करता है अनधिकारी व्यक्ति नहीं कर सकता है इसलिए पहले बहुत सारी जो चीजें हैं जिनका प्रयोग कोई कोई विरलाई व्यक्ति करता था अधिकारी व्यक्ति करता था हर कोई व्यक्ति नहीं करता था आज तो विमान का प्रयोग कोई भी कर सकता है पहले तो हनुमान जैसा व्यक्ति करता था ठीक है ना? रा, राम के पास तो विमान ही नहीं था रावण के पास था देखो मतलब राम के पास सामर्थ्य नहीं है ऐसा नहीं था वो उसने समझा कि मेरे को आवश्यकता नहीं है जब आवश्यकता होगी तब प्रयोग करूंगा तो समझ में आ रहा है यानी किसी भी वस्तु का प्रयोग जो है हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता अधिकारी व्यक्ति कर सकता है और अधिकारी व्यक्ति धर्म से युक्त जब होता है तब उसको प्रयोग करता है तो वो वास्तव में सुख है सुख गाड़ी नहीं है सुख मकान नहीं है सुख पैसा नहीं है सुख जमीन नहीं है सुख सम्मान भी नहीं है याद रखना और दुख अपमान भी नहीं है यदि धर्मयुक्त होकर के धर्म पूर्वक उसको दुख मिल रहा है ना बहुत बड़ी बात है तो दुख भी मिल रहा है, वो, धर्म तो मिल रहा है। और सुख भी मिल रहा है तो धर्मयुक्त तो, धर्म धर्म तो यही कहना चाह रहे हैं अभ्युदयूर्वकतयादय पूर्वक खलुस मोक्ष शास्त्री अभ्युदय पूर्वक ही मोक्षशास्त्र यहां पर विद्यमान है यानी अभ्युदय पूर्वक ही मोक्षशास्त्र यहां पर सार्थक है तस्मा तस्मात्र साध्यः अभ्युद मोक्षः इसलिए हम कहना चाहते हैं पहले अभ्युदय को सिद्ध कर लो मोक्ष की तो बाद में कर लेना पहले अभ्युदय को तो सिद्ध कर लो ये कहना चाहते हैं ये तो ही मानवस्य से प्रयोजन दभ्युदयो निःश्रेस क्योंकि प्रत्येक मनुष्य का दो प्रयोजन है एक अभ्युदय और दूसरा निश्रेयस तत्र प्रयोजन द्वये धर्म, अर्थ काम पदार्थः। तत्र उन दो प्रयोजनों में प्रयोजनद्वय त्र प्रयोजनद्वय उन दोनों प्रयोजनों में धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चार प्रकार के पदार्थ अंतर्नीत हैं। अर्थ कामो तु अभ्युदय अभ्युदय तस्मूलम धर्म बहुत अच्छी बात कही जा रही है अर्थ कामों तू अभ्युदय ये जो अर्थ और काम है ये अभ्युदय है ये फल है और तस्य मूलम धर्म उसका कारण क्या है धर्म है धर्म पूर्वक अर्थ मिला है तो वो वास्तव में सुख है और धर्म पूर्वक काम मिला है वो वह सुख है वास्तव में तो अर्थ और काम अभ्युदय है और उसका मूल आधार कारण धर्म है पुनः अभ्यु अभ्युदय अनंतरम निश्रेयसम मोक्ष सिद्धि युक्तम उस अभ्युदय के बाद में अगर कोई व्यक्ति मोक्ष के लिए प्रयत्न करता है तो सार्थक उस होगा उसका प्रयत्न फिर मोक्ष की सिद्धि भी उस व्यक्ति को हो सकती है जिसने अभ्युदय को प्राप्त नहीं किया है वो मोक्ष के लिए कितना ही मेहनत करे वो व्यर्थ हो जाएगा ये इसका अभिप्राय है ठीक है जी इतना ही रखते हैं। समय हो गया आपका एक सन्यासी जो को करके सन्यास ले लेता हाँ जी उसके लिए क्या है? उसके लिए लिए क्या उसको यही करना चाहिए जो अभी आप कर रहे हैं उसको यही करना चाहिए जो आप आप कर रहे हैं सन्यास लेकर के अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आपका सन्यास लेना व्यर्थ है अगर किसी संन्यासी ने सन्यास इसलिए लिया है उस सन्यास लेने के पीछे एक मजबूरी है उसकी उस मजबूरी कारण से उसने सन्यास लिया ताकि सन्यास लेकर के मैं विद्या पढ़ सकू मेरे कोई रोक टोक ना लगा सके और मैं सन्यास नहीं लेता हूं तो बहुत लोग मेरे को जीने नहीं देते कई बार इसलिए वो समझता है सन्यास लेकर के फिर वो विद्या अध्ययन करता है योगाभ्यास करता अगर ऐसा कर, करने के लिए संन्यास लेता है तो अच्छी बात है अगर ऐसा करने के लिए नहीं लेकर के कपड़े रंग लिया बस और दूसरे काम करने लग जाए फिर उसका सन्यास लेने का कोई मतलब नहीं ठीक है स्पष्ट हो गए जी ओंकार करें ओ को सादर प्रणाम एक सूचना है आपने ये लिख लिया क्या हाँ तो अभी बैठ करके ये सब लिख लीजिएगा एक परिभाषा होगी ना ये दूसरी साइड में दूसरी है ऐसे ही दोनों को लिखने के बाद तीसरी भी परिभाषा आप लिख लेंगे तो सबके पास लिखा हुआ रहेगा तब उस पर हम विचार कर लेंगे तब आसानी रहेगी आप लोगों ठीक है चलिए अच्छा आपने यह नया ही बना दिया आगी? जी अच्छा फोटो कॉपी करके नहीं नहीं लिख लेना आप लोग ले। फोटो कॉपी करना बहुत सारे ले। तो हर चीज को फोटो कॉपी करने लग जाएंगे तो आप मेहनत कब करेंगे